नमस्कार मैं हूँ एक्ट्रेस इन फिल्म टेलीविजन एंड थिएटर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग आमतल्ला पहुँचे हुए हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर खेल का आयोजन किया गया है और इस खेल में अलग अलग जगह से बच्चे जो है टीम बना बना कर आए हुए हैं और हॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मेरे साथ मुकेश राज पुरोहित जी हैं जो इस खेल के आयोजन में अपना एक विशेष सहयोग दे रहे हैं और कल से ये इस जगह पर हैं और बच्चों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि तरह से खेलना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी से हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से मुकेश राज प्रोही जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद थैंक यू मैं मुकेश गांव राजवरली यहाँ पर नेहरू युवा मंडल की ओर से दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग वॉलीबॉल फुटबॉल कबड्डी वगैरह वगैरह जो गेम है वो यहाँ पर चालू किए गए और यहाँ पर कुल अठारह टीम जो है वो कबड्डी की और सोलह टीमों ने वॉलीबॉल और कुछ चार पांच एक टीम है उन्होंने फुटबॉल में भाग लिया है जिसमें हम कीवली गाँव जो कि यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहे हैं मेजबानी कर रहे हैं शानदार कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार जिसमें हर कोई सुविधा है यहाँ पर पानी की सुविधा है खाने पीने की सुविधा है व्यवस्थित है और छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बच्चे हर कोई आनंद के रूप में इस खेल को ले रहा है और मनोरंजन के रूप में ले रहा है सभी टीमें हौसला अफजाई कर रही है एक दूसरी टीम का और आगे बढ़ रहे हैं खिलाड़ी इसमें न हार जीत है न किसी की हार है न किसी की जीत है हर कोई जो हारा है वो भी जीता हुआ खिलाड़ी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं लड़के बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है आ, मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया खेलों के बारे में बताने के लिए और यहाँ पर जैसे पिछले बार भी किया होगा आपने कुछ हाँ पिछली बार आमतला में टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारी मेजबान की वाली टीम है वॉलीबॉल में फाइनल विजेता रही थी और शायद सौरभगंज टीम थी वो कबड्डी में विजेता रही थी तो शानदार कार्यक्रम होता अगली बार भी ऐसा कैसा मतलब मिलजुल हर किसी को अपने भाई की तरह समझ के इसमें टूर्नामेंट में खेल खेला जाता है पिछले बार और अभी इस वक्त जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें क्या अंतर देख अंतर तो यू है की हर कोई बच्चा पुरजोर से इसमें भाग ले रहा है अगली बार कुछ टीमें शामिल हुई थी धीरे धीरे इसमें और टीमों ने भाग लेना चालू किया है और छोटे से छोटे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं चलिए मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया खेलों के बारे में बताने के लिए और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज एक संदेश क्या बताना चाहे खेल से विद्यार्थी का पूरा शरीर जो है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है चुस्त रहता है और उसमें ऊर्जा होती है वो एक शानदार होती है इसलिए हर किसी को मैं कहता हूँ की खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और हर किसी को भाग लेना चाहिए खेल में थैंक यू धन्यवाद मेहरुआ मंडल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुकेश जी बहुत ही अच्छे जो संदेश है आपने बताया कि खेल जो है एक मनोरंजन के लिए होता है और एक जो है स्वास्थ्य के लिए होता है यह दोनों चीज़ें यहाँ पर खेल में मिलता है और खेल एक दोस्ताना भी प्यार भी भाईचारे का भी संदेश देता है जब हम लोग खेलने जाते हैं तो अलग अलग जहाँ गाँव से हम लोग बिलोंग करते हैं और एक जगह पर यहाँ आते हैं तो सबसे मिलना होता है खेल के साथ तो एक बहुत ही अच्छा जो खेल के साथ हम लोग भाईचारे को जोड़ सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में पर हम लोग यहाँ पर किवरली गाँव में पहुंचे हुए हैं किवरली में बहुत ही अच्छा सुंदर अः खेल का आयोजन हुआ है और खास ये नेहरू युवा मंडल आमथला की ओर से नेहरू युवा केंद्र सिरोही राजस्थान खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 21 और 22 दिसंबर 2019 हजार ये विशेष कार्यक्रम जो है युवाओं के लिए और खेल एक जो है हमारे भाईचारे का संदेश देता है खेल में जब बच्चे युवा सब लोग जुड़ जाते हैं तो ये बहुत ही खुशी का जो माहौल बन जाता है और यहाँ पर दो दिन से वही उत्सव चल रहा है खेलों का एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हो रहा है लगभग अलग अलग आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव हैं वहाँ के युवा साथी अपना टीम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और 21 और 22 यानी कल से ये कार्यक्रम शुरू है अभी समापन का कार्यक्रम पूरा होने वाला है तो इस बीच हमारे राजस्थान शिरोही के जो ब्लॉक अधिकारी हैं खेल के तो उनसे हम लोग बातें करेंगे गोविंद जी हमारे साथ है गोविंद राज पुरोहित जी तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं और 95 uh, 95 एफएम uh, एफएम का का धन्यवाद कह रहा लेना दे चाहूंगा प्रत्येक कार्यक्रम में एक सूचना मात्र देते ही वो हमारे किसी भी कार्यक्रम चाहे जागरूकता से हो खेल से हो या अन्य प्रकार के किसी भी कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए तत्पर रहते हैं तो हमें भी खुशी होती है हम छोटा सा छोटे से छोटा कार्यक्रम मान लो किसी भी छोटे से टाउन में करो कोई गली मोहल्ले में करें हम सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था और नाइन्टी पॉइंट फोर एफ वाल से सबसे पहले जुड़ जाते हैं और उनको बोल देते है कि आप भी पधारो आप भी सहभागी बनो ये कार्यक्रम जो दो दिवसीय नेहरू युवा केंद्र सिरोही के द्वारा हो रही है ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य ये अभी खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अब ब्लॉक की 21 से 22 दिसंबर तक दो दिवसीय आ ये प्रतियोगिता है और इसमें फुटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी खो खो और दौड़ पांच प्रकार के गेम इसमें मुख्य रूप से है इसमें क्रिकेट विकेट को प्राथमिकता नहीं दी जाती है खास करके जो ग्रामीण में अभी फुटबॉल या कबड्डी या लोकल जो गेम होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट का इसकी स्थापना जब इसका मुख्य उद्देश्य यही था नेहरू युवा मंडल का कि उस समय नक्सलवाद बढ़ रहा था गांव के युवा नक्सलियों से जुड़ रहे थे तो नेहरू युवा जब सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और उसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के समय ये चालू हुआ था लेकिन राजीव गांधी ने इनको एक खेल मंत्रालय के अधीन विभाग बना दिया युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधीन लेके आगे इसका उद्देश्य यही था कि नक्सलवाद को किस प्रकार नियंत्रित कर सके युवा जो नक्सलियों से जुड़ रहे है जो आतंकवादी जो प्रक्रिया कर रहे हैं या मान लो उनकी मुख्य धारा से दूर हो रहे हैं तो उनको खेल के माध्यम से या अन्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से जोड़ना और राष्ट्र प्रेम करना है राष्ट्र के प्रति जागृत करना है जो सरकारी योजनाए उनको वो लाभ ले सके उनसे सरकार की विभिन्न योजना आज से नहीं पहले जब सरकारें चालू हुई बनी सुविधा लागू हुआ उस समय से थे लेकिन उनसे मूल निवासी जो लोग थे यहाँ पे जो दूर, दूर दराज में रह रहे थे वहाँ तक पहुँच नहीं थी तो इसलिए सरकार ने ये योजना निकाली कि सब युवाओं को एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ युवाओं के लिए होता है युवाओं को बुलाया जाता है और युवाओं के माध्यम से समाज में कुरीति हो या खेल हो या अन्य प्रकार के हर प्रत्येक कार्यक्रमों में सहयोग करके जन जागरण और भाईचारा बढ़ाने के लिए किया जाता है अब मैं यहाँ पे बाबूरोड ब्लॉक का ब्लॉक राष्ट्रीय स्वयं राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक एनवाई वी हूँ और ये मेरे को इस साल मेरे को नियुक्ति मिली थी जो कम से कम दो साल के लिए होती है बाकी नेहरू मंडल आमथला का अध्यक्ष भी हूँ मैं कम से कम पंद्रह साल से ऐसी गतिविधियों में निरंतर हूँ इसी के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है जो तो उसका उदयपुर में भी विभिन्न दायित्वों से मैं दायित्व निर्वहन कर चुका हूँ और अभी वर्तमान में जिला स्वास्थ्य योजक हूँ जिसमें ए के का भी उद्देश्य यही है कि जो छात्र होते हैं उन छात्रों के माध्यम से समाज में कोई कुरीतियाँ नहीं फैले आतंकवाद न फैले जो युवा है वो राष्ट्रवाद की तरफ चले कानून वो अपने हाथों में नहीं ले, ले और जो भी प्रक्रिया है उसको समझे अगर नहीं समझते तो हम ऐसे आयोजन करते रहते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो नेहरू युवा केंद्र इनके माध्यम से हम कार्यक्रम करते रहते हैं निरंतर और युवाओं को संदेश देते रहते जागृति का तो एसएफडी का भी काम यही है जो मैं जिला संयोजक हूँ एसएफडी से तो उसका भी यही रक्तदान करवाते हैं हमने स्वामी विवेकानंद समाज सेवकों के माध्यम से इस आदिवासी जो जो हमारे वनवासी भाई बंधु जो अनाथ थे या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम थी हमने उनको 200 प्लस सेटर पात्र जो अभ्यार्थी विद्यार्थी थे उनको हमने दिलवाया ये एस के माध्यम से हुआ है और नेहरू युवा मंडल की पूरी टीम इसमें साथ में लगी हुई थी अब जैसे ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें प्रत्येक आस पास के जितने भी अबिरुट ब्लॉक के लगभग गांव है वहाँ से युवा मंडल की टीम आई है आज समापन होगा अभी अंतिम समय है चल रहा है तो अभी थोड़ी देर में निर्णय आ जाएंगे सभी चलिए गोविंद राजपुरोहित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूरा ओवरऑल नेहरू युवा संस्थान क्या करता है और इसके साथ में आप क्या कर रहे हैं और फिर खेलों के माध्यम से एक संदेश जो है लोगों के प्रति जो भी युवा साथी हैं वो राष्ट्र प्रेम से जुड़े ऐसी भावना के साथ इसको शुरुआत किया गया और धीरे धीरे ये फलीभूत होते गया और आज एक बड़ा रूप में सब जगह जो है पूरे ही जिले स्तर पे ये काम हो रहा है और अभी यहाँ पर कि वर्ली में विशेष रूप से इक्कीस और बाईस दो दिन का ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी अलग अलग टीमें यहाँ पर आई हैं सोलह कम से कम तीस एक टीमें यहाँ सोलह फुटबॉल में है कबड्डी में और 16 टीमें वॉलीबॉल में आई है कल फुटबॉल और खो खो के आयोजन हो चुके हैं उसमें एक में छह टीमें भाग ली एक में आठ टीमों ने भाग लिया अभी दौड़ प्रतियोगिता आप है कम से कम पचास से ऊपर प्रतिभागियों ने नाम ले रखा है तो अभी अभी वो भी आयोजन अभी हो जाएगा और इसी के साथ नेहरू युवा मंडल का जैसे स्वच्छता का विशेष नरेंद्र मोदी जी का अभियान चल रहा है तो उनको जोड़ रखा है उसमें भी तो स्वच्छता के लिए भी हम जागरूकता अभियान चलाते हैं कार्यक्रम करते हैं कहीं सार्वजनिक स्थानों की सफाई वृक्षारोपण और स्पेशली अभी जो इस लास्ट मंथ से जो है पॉलिथीन मुक्त अभियान चल रहा है मोदी जी का उसमें भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हम युवा इसमें भागीदारी निभा सके लोगों को कैसे जागृत कर सकते ये भी काम हमारा है और हम जैसे जन ये अपना वंदवासी क्षेत्र है ज़्यादा यहाँ अशिक्षा कुछ स्तर जाता है जनजातीय क्षेत्र है मतलब तो वहाँ पे जो जागरूकता है लेकिन अब हुई है और हम और भी इसमें बढ़ाना चाहते हैं जैसे बाल विवाह पहले बहुत अधिक मात्रा में होते थे अब वो रोके जा रहे हैं या कम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बाल विवाह का जो ग्रह था वो अभी कम होता गया है तो ये सब इस प्रकार की सारी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को हम धरातल में पहुँचाना और समाज सेवा इसका माध्यम है युवा को जुड़ना आपसी भाईचारा मेल मिलाव ना कोई जातिवाद आज हर जगह जातिवाद का जहर हुआ है दंगे होते हैं लड़ाई होती है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ जातिवाद नहीं है कहीं खुल के कहीं दबे दबे जुबानों में है लेकिन हर जगह लेकिन ये खेल ऐसा माध्यम है जिसके वहाँ जाति नहीं पूछी जाती सिर्फ वहाँ टीम जो अपनी प्रतिभा होती है वो अपने निकारती है न धर्म पूछा जाता है हमारे यहाँ हिंदू भी है मुस्लिम भी है सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मान लो एसटी एससी ओबीसी जनरल सब जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब प्रतिभागी है टीम मिल के काम होता है और एक ये एक तरीके से युवाओं का मेला है संगम हो जाता है इसके बाद माध्यम से युवा एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं मान लो इस क्षेत्र से बाहर जाएंगे तो वो आपस में जुड़े रहेंगे खेल के माध्यम से कोई वो अन्य कहीं आयोजन होते तो भी जाते तो उनका एक दूसरे से कनेक्टिविटी हम तो वो राम सेतु जिस प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच में मीडिएटर है कहने का मतलब हम भी वही कहें मीडिएटर है तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनको सही दिशा हमें युवाओं को पहुँचाना या प्रोग्राम है डालना है गोविंद जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया संदेश आपने दिया मुझे लगता है कि आपने जितनी सारी बातें बताई हैं वो वो सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं विकास की ओर यानी युवाओं को राष्ट्रीयता की ओर युवाओं का विकास हो और देश का विकास हो ये बातें इसमें समायी हुई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नुस्कृते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग किवरली पहुंचे हुए हैं जहां पर नेरी युवा मंडल आमथला की ओर से विशेष खेल का आयोजन किया जा रहा है जहां पर अलग अलग टीमें आई हुई हैं यहाँ के आसपास के गाँव से और वो सभी अपना जो है प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस बीच हमारे एडवोकेट दिनेश खंडलवाल जी से बातें हो रही जो आगरोड के भाजपा के विशेष मंडल अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए वो आए हुए हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नेहरू युवा मंडल आमथला द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया नेहरू युवा मंडल समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है इसके लिए नेहरू युवा मंडल को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि केंद्र द्वारा शासित एक कार्यक्रम है क्योंकि इससे नीचे स्तर इस के जो छात्र होते हैं उनको खेलने का अवसर नहीं मिलता है तो ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित होता है तो ऐसे लोगों की प्रतिभा उजागर होती है और बाहर जाने का अवसर मिलता है यहाँ सारे कबड्डी खेले फुटबॉल खेले वॉलीबॉल खेले बहुत सी प्रतिभा निखरेगी और यहाँ जो जीते वो आगे जाएंगे आगे जा के इनका मानसिक विकास भी होगा शारीरिक विकास मानसिक विकास हर तरह का विकास ही होता है और खेलने का जो अवसर मिलता है जो हो सकता है यहाँ से कुछ खिलाड़ी राज्य स्तर पर क्षण हो जाए और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है तो ये प्रतिभा निखारने का एक अच्छा प्लान है अच्छा मंच है और ऐसे मंच को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि कार्यक्रम आयोजित करें और प्रतिभाओं को उजागर करें क्योंकि पूरा एरिया है वो पूरा ट्रैवल एरिया है क्योंकि यहाँ पे ऐसी बाहुल्य जनता रहती है जिनको खेलने के अवसर नहीं मिलते आज बहुत से विद्यालय ऐसे हैं बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खेल के मैदान भी नहीं है लेकिन नेहरू मंडल ऐसे स्थानों को चयन करता है जहाँ पे खेलने के अवसर मिलते हो खेलने का मैदान हो और वहाँ पर प्रतिभाओं को बुलाते हैं और वहाँ पर मैच आयोजित करवाते हैं तो इससे इन, इनके अंदर भी एक विकास होता है और अवसर भी मिलता है दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मेरी युवा केंद्र शिरोई के द्वारा विशेष ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है मेरी युवा मंडल अमतल्ला का विशेष आयोजन है ये और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा जो गिनेश जी ने बताया कि जिससे शारीरिक मानसिक और ऑलराउंड विकास होता है बच्चों का इस वजह से ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा फील कराता है और एक उत्साह भी बर देता है समाज में और लोगों में भी एक बड़ा जलसा या फिर फेस्टिवल कहो एक जैसे कि मनोरंजन के साथ साथ एक अलग जो है एक खुशी प्रदान करता है नेहरू युवा केंद्र एक सिरोई जो जिला स्तरीय है उस जिले से इन्होंने ब्लॉक वाइज बांट रखे हैं जैसे आमतला आ गया किवली आ गया ऐसे इनके ब्लॉक सियावा क्षेत्र तक भी है अब जैसे सियावा से लोगों को यहाँ ला एक उनको प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज स्कूल स्तर पर भी देखो तो इतना कार्यक्रम नहीं हो पा रहे और होते तो अवसर नहीं मिल पा रहे लेकिन यहाँ पे अवसर मिल रहे हैं मैंने आज भी देखा इस मैदान में कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यदि मौका मिले तो वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन कर सकते हैं इससे साथ साथ में प्रदेश का देश का गांव का राष्ट्रीय स्तर तक होता है तो इससे प्रोत्साहन तो मिलेगा प्रतिभा निखरेगी चलिए दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट के लोग सुन रहे हैं और देश विदेश के लोग सुन रहे हैं एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मेरा सबसे निवेदन रहेगा जो यहाँ के लोकल जन प्रतिनिधि है राज्य प्रतिनिधि है केंद्रीय उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराव उनके लिए मैदान उपलब्ध करावे और हो सकता है कोई समय निर्धारित करे ताकि ऐसे लोगों को अवसर मिलता रहेगा नहीं तो कई बार प्रतिभाएं चुप जाती है अब एक आप मैं उदाहरण बताऊ आपको एक, एक निम्बा राम का व्यक्ति था जो ट्रेवल कार और राजस्थान बनवासी परिस्थिति से वो इसी मैदान से निकला हुआ था और राष्ट्रीय स्तर तक जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसने तिरंदाजी में अपना नाम उजागर किया था पूरे राष्ट्र का नाम किया था और कई मेडल जीते थे ऐसे लोग बहुत सारे हैं लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं मिलने के ऐसे इन प्रतिभा रुक जाती है तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप भी सहयोग करें आगे आएँ और अब ताकि इन प्रतिभा बाहर आएगी चलिए दिनेश जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी सुनने वालों को ये बात ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा अगर आप देखते हैं तो उसे एक मंच पर लाइए और उससे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है उनका खेल में एक व्यक्तित्व भी निकलेगा और हमें अपने खुशी मिलेगी कि हमारे यहाँ का लोकल व्यक्ति भी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है तो ये हम लोग कर सकते हैं इस मंच के द्वारा तो दिनेश जी धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट आप आपकी प्रतिभा को निभा को को है। इनकी के भर। तो आप सभी युवा अपने एकल या समूह कोई भी कार्यक्रम तो और यदि से सफा करेंगे तो ज़रूर करेंगे ठीक है कार्यक्रम आगे बढ़ जैसा कि से इंतजार था उसी करूंगा करूंगा आमंत्रित आमंत्रित जिसमें आप सभी जिसका नाम मैं बोलूंगा सिंह जी देवड़ा और विक्रम जी इनको दिनों को पीड़ाई करोगे जिनके फैसले के द्वारा अपरस्तार विक्रम दिया जाएगा और मैं इससे सभी आप सभी का पीड़ाई करोगे इनका गो दो गो दो दा, बहुत बहुत आभार विक्रम जी के लिए आशीर्वाद बहुत बढ़िया का बहुत-बहुत आभार को अभीरज आप आइए बने रहें। जीरो ज्यादा नहीं। नहीं। पारित होने के किसी सफल होने के बहुत सारे हर तरफ से पूरी एक अमेरिकी जरूरी जरूरत होती है और उसमें हर कब्जे सफलता के पीछे ये किंग्वों हैं, ये हॉलीवुड हैं। से के अंदर उनमें सबसे पहले मैं विक्रम जी सभी माधव सुरेश कुमार जी राज्य कार्यक्रम में होगा नेहरू युवा था, <स्था> था। इस, इस मेरे दर, मेरे और मेरे बहुत बहुत धन्यवाद ही होते वाटे में रुनदी गुरुजी सभी प्रभु की नीति वाले हमारे वर्ष हां पर तुम इस बात ये तो मेन नंबर 4 मैसेज लाग गया वॉलीबॉल कबड्डी हनुमान जी को धन्यवाद आया है